ये दो गुण जब तुम्हारी जीवनधारा में जुड़ते सूफी फकीर बाएजीद अपने शिष्यों को कहा करता था कि हर काम ऐसे करो जैसे ये आखिरी दिन आलस्य का उपाय नहीं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 टे दीन चीथले थे शरीर पर जीन जर्जर देह थी जैसे बहुत दिन से भोजन न मिला हो शरीर सूखकर कांटा हो गया था बस आंखें ही दियो की तरह जगमगा रही थी बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो वो कैसे खड़ा था ये भी आश्चर्य था लगता था अब गिरा अब गिरा सम्राट उससे बोला कि बोलो क्या चाहते हो उस फकीर ने कहा अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं तो क्या कहना है और मैं द्वार पर खड़ा हूं मुझे देख लो मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है बास्जीद ने कहा उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं वो देख लेगा मैं क्या कहूं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 वृक्ष जल्दी नहीं पकते हैं रुकते राह देखते शांतारे भागते नहीं अपनी गति को फिर रखते मैंने सुना है ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके पांडित्य की खबर सारी दुनिया में पहुंच गई और गवर्नर जनरल ने तब राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी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 शारीरिक बातें उन सब उलझनों में मत है भीतर की आंख के खुलने का तो पक्का नहीं बाहर की आंखें खराब हो सकती